आश्ट्री शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की केंद्री शेक्षिक प्रध्योगी की संस्थान द्वरा प्रस्थु थे कक्षा छे की हिंदी की पाठ्थे पुस्तक भारती भाग एक में संकलित नैतिक शिक्षा पर आधारित कहानी हार की जीत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 उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी वे उसकी चाल पर लट्टू थे कहते ऐसा चलता है जैसे मूर्ख हट्टा को देखकर नाच रहा हो जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन ना आता सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे होते-होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा वो एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया बाबा भारती ने पूछा खड़क सिंह क्या हाल है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 देर तक आश्चर्य से वह चुपचाप खड़ा रहा इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी बालकों की सी अधीरता से बोला परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या हु, बाबा जी भी मनुष्य ही थे अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया घोड़े को खोलकर बाहर गए घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा वो डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वो अपना अधिकार समझता था उसके पास बाहुबल था और आदमी थे जाते-जाते उसने कहा बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा बाबा भारती डर गए अब उन्हें रात को नींद ना आती सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी प्रत्येक क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता तो कई मास बीत गए और वो न आया यहां तक कि बाबा भारती कुछ सावधान हो गए और इस भय को स्वअपने के भय की नहीं मिथ्या समझने लगे संध्या का समय था बाबा भारती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 एक और से आवाज आई आ, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना आवाज में करुणा थी बाबा ने घोड़े को रोख लिया देखा एक अपाहिच व्रिक्ष की छाया में बड़ा करा रहा है बूले आ, आ, क्यों आ, तुम्हें क्या कश्ट है अपाहिज नहीं हाथ चोड़ कर कहा बाबा मैं दुख्या हूं मुझ पर दया करो रामा वाला यहां से तीन मील है मुझे वहां जाना है घोड़े पर, पर चड़ालो पर महात्मा भला करेगा बहुत तुम्हारा कौन है दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा मैं उनका सौतेला भाई हूं भाई बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया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 उनके मुख से भय विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई बापाहिज डाकू खड़क सिंह था बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले जरा ठहर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 और कहां ये खोड़ा तुम्हारा हो चुका है मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ने कहूंगा परंट खड़क सिंग के वले एक प्राथना करता हूं hmm? उसे अस्वीकार ने करना नहीं तो मेरा दिल तूट चाहेगा बाबा जी आज्या कीजिए मैं आपका दास हूं केवल यह घोड़ा न दूं अब घोड़े का नाम न लो मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूंगा मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना हा? खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहां से भागना पड़ेगा परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है खड़क सिंह ने बहुत सोचा बहुत सिर मारा परंतु कुछ समझ न सका हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा बाबा जी इस्मा आपको क्या डर है सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया लोगों के यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी, किसी दीन दुखी पर विश्वास न करेंगे यह कहते-कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुहम्मूल लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न रहा हो बाबा भारती चले गए परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे सोचता था कैसे उच्च विचार है कैसा पवित्र भाव है वह इस घोड़े से प्रेम था इसे देखकर उनका मुख फूल की नई खिल जाता था कहते थे इसके बिना मैं रह न सकूंगा इसके रखवाले में वे कई रात सोए नहीं भजन भक्ति न कर, कर रखवाली करते रहे परंतु आज सुनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग तीन दुखीओं पर विश्वास करना न छोड़ दें ऐसा मनुष्य है, मनुष्य नहीं, देवता है। रात्री की अंधकार में खड़क सिंग बाबा भारती की मंदिर में पहुचा।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 और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था चौथा पहर आरंभ होते ही दादा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पाउं अस्तबल की ओर बढ़े। परन्तु भाटक पर पहुँच कर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथी खोड निराशा ने पाउं को मन मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की छाप को पहचान लिया और सूर से ही हिनाया अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो बार-बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते बार-बार उसके मुंह पर थपकियां देते फिर भी संतोष से बोले अब कोई तीन दुखीयों की सहायता से मुँह न मोड़ेगा कार की जीत अभियाप सुन रहे थी ये कहानी विशय मार्ग दर्शन प्रोफेसर राम जन शर्मा पाठ संपादन प्रोफेसर अनरुद्ध राय कहानिकार सुदर्शन नर्मान संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार राजिश्री त्रिवेदी जैमिनी कुमार और सुनी लोह एम उपेंद्रनाथ और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन